देवी भागवत सातवा स्कंध अश्विनी कुमारों के द्वारा चवन ऋषि को नेत्र तथा यौवन की प्राप्ति व्यास जी कहते हैं देव कुमार की तुलना करने वाले वे तीनों व्यक्ति रूप अवस्था स्वर और वेशभूषा में बिल्कुल एक जैसे थे सबके आकृति एक समान थी उन्हें देखकर सुकन्या महान असमंजस में पड़ गई मेरे पति कौन है यह भली भांति वह समझ ना पाती थी अत्यंत घबरा सोचने लगी मैं क्या करूं? तीनों एक समान है समझ में नहीं आता कि किसको पति बनाऊं? ओह मेरे सामने यह बड़ा ही संशयग्रस्त विषय उपस्थित हो गया देवताओं द्वारा सम्यक प्रकार से फैलाया हुआ यह इंद्रजाल है मेरे लिए तो यह मृत्यु ही सामने उपस्थित हो गई इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए अपने पति को छोड़कर दूसरे को मैं किसी प्रकार भी वरण नहीं कर सकती इस प्रकार मन में सोच सुकन्या कल्याण स्वरूप ने भगवती जगदम्बा के ध्यान में तत्पर हो गई साथ ही उनका स्तवन भी आरंभ कर दिया। सुकन्या बोली, मैं असीम दुख से संतप्त होकर तुम्हारी शरण में आई कमल के आसन पर विराजने वाली शंकर प्रिय देवी मैं तुम्हारे चरणों में बारंबार मस्तक झुकाती हूँ अब मेरे सती धर्म की रक्षा तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है विष्णु प्रिय लक्ष्मी वेदमाता सरस्वती मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ इस चराचर संपूर्ण जगत की रचना तुमने ही की है सावधान होकर इस जगत की रक्षा करना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है जब संसार को शांत करने का विचार होता है तब तुम इसे अपने में लीन कर लेती हो ब्रह्मा विष्णु और शंकर की तुम जननी हो यह भी अनुमोदन करते हैं तुम अज्ञानियों को उत्तम बुद्धि प्रदान करती हो ज्ञानी जन तुम्हारी उपासना से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं परम पुरुष को प्रिय दिखने वाली तुम पूर्ण प्रकृति स्वरूपा देवी को सब लोग जान नहीं सकते श्रेष्ठ विचार वाले व्यक्तियों को तुम्हारी कृपा से भक्ति और मुक्ति सदा सुलभ हो जाती है तुम संपूर्ण प्राणियों के लिए सुख की साधन हो अज्ञानी जन दुख पाते हैं यह भी तुम्हारी ही व्यवस्था है माता तुम योगियों को सिद्धि विजय और कीर्ति प्रदान करती हो मैं अत्यंत विस्मय में पड़ गई हूँ इस अवसर पर केवल तुम ही मेरे लिए शरण हो माता मैं इस शोक के आगाज समुद्र में गोते खा रही हूँ मुझे मेरे पतिदेव को दिखाने की कृपा करो कारण ये देवता लोग कपट जाल फैलाए हुए हैं मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है मैं स्वयं किसको पति स्वीकार करूँ सर्वज्ञ तुम मेरे पतिदेव का साक्षात्कार करा दो मैं सचित्व व्रत का पूर्णतया पालन करती हूं यह बात तुमसे अविदित नहीं है यहाद जी कहते हैं इस प्रकार जब सुकन्या ने त्रिपुर सुंदरी भगवती जगदम्बा की स्तुति की तब देवी ने शीघ्र सुख पहुंचाने वाला ज्ञान उसके हृदय में उत्पन्न कर दिया जिसके वस्ता भी सुकन्या समान रूप वाले उन पुरुषों में अपने पति को मन ही मन निश्चित करने में सफलता पा गई अब उसने उन तीनों पुरुषों पर दृष्टि दौड़ाई और उनमें जो अपने वास्तविक पति च्यवन जी थे उन्हें चुन लिया यो सुकन्या द्वारा पति रूप से च्यवन मुनि के स्वीकृत हो जाने पर अश्विनी कुमार संतुष्ट हो गए सुकन्या के सती धर्म को देखकर उनके मन में बड़ा आनंद हुआ वे उसे वर देने लगे कारण भगवती जगदम्बा की कृपा से वे प्रधान देवता अश्विनी कुमार परम प्रसन्न थे च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर उन दोनों कुमारों ने तुरंत वहाँ से चलने की तैयारी कर ली सुंदर रूप नेत्र और युवती भारियाँ पा जाने के कारण चरणमणि बड़े ही हर्षित हुए